आया ही दर्शत इमे सोमा सोमांकृता तेषा पाहीं हवम हवम हवधि मंत्र का शब्दार्थ कर लीजिए वायु दर्शत वायु आया ही। दर्शतमन देखने योग्य दर्शनीय वायु बल से परिपूर्ण आया प्रकट होइए किस स्थिति में सोमा इमे अलंकृता ये सोम आदि आपके समक्ष अलंकृत हैं, अच्छे प्रकार से सजा करके रखे हुए हैं तेषाम पाही उनकी रक्षा कीजिए और हवम श्रुधि हमारी प्रार्थना सुनिए कितनी बातें आ गई इसमें पहली बात तो है कि ईश्वर को बुलाया गया है एक बात दूसरी है कि बुलाने से पहले उनके स्वागत में सामग्री रखी हुई है दो बात और वो सामग्री कैसी है विशेष रूप से सजाई हुई है अलंकृत की हुई है तीन बात हो गई चौथी है अब ईश्वर से प्रार्थना अपेक्षा है इतना सब होने के बाद क्या कीजिए तेषाम पाही इनकी रक्षा करो आप या पाही इनका ग्रहण करो पान करो उसके पश्चात फिर है हवम श्रुधि हमारी प्रार्थना सुनो हम ईश्वर की उपासना प्रार्थना उनकी स्तुति किस प्रकार से करें ईश्वर को जानने के लिए हमें अपनी हृदय की स्थिति किस प्रकार से बनानी चाहिए हमारी आंतरिक स्थिति कैसी होनी चाहिए इस बात का संकेत है उसके पश्चात है यदि हम ऐसा कर देते हैं तो उसका परिणाम फल हमको क्या मिलता है ईश्वर यदि हमारी उन वस्तुओं को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी श्रुदी हवम हमारी जो पुकार है कामना है अभिलाषा इच्छा है वो फिर पूरी हो जाती है तो जैसी कि हम उपासना में बैठते हैं या प्रार्थना करते हैं संध्या करते हैं ईश्वर की भक्ति करते हैं तो उस काल में हमको संशय होता रहता है या ऐसा लगता रहता है क्या करें कैसे करें ईश्वर की पूजा कैसे करें ईश्वर की भक्ति प्रायः ये संशय रहता है ईश्वर तो निराकार है तो उस निराकार की पूजा कैसे होगी उसकी भक्ति कैसे होगी उसकी प्रार्थना कैसे करें हम तो इस संशय का निवारण है इसमें जब भी मन में लग रहा हो कि कैसे करें ईश्वर की पूजा तो उस समय ये मंत्र उपस्थित कर ले इसमें उसकी पूजा का विधान किया हुआ है कि ऐसे करके ईश्वर की पूजा करनी चाहिए अब उसका स्वरूप और सरलता से समझने के लिए क्या करेंगे अपने हम व्यवहारिक जो जीवन होता है दैनिक जीवन होता है उसको देखेंगे उसमें जैसा हमको करना होता है ऐसे ही ईश्वर के साथ भी करना होता है आपके यहां कोई भी अतिथि तो आता ही होगा आप भी किसी के यहाँ अतिथि बन के जाते ही होंगे तो अतिथियों का हमारे यहाँ आना या हमारा किसी के यहाँ अतिथि बन के जाना ये कोई ऐसा और प्रसिद्ध कार्य तो है ही नहीं एकदम सामान्य कार्य है सभी लोग करते ही करते हैं तो इस अतिथि सेवा के अंदर हमारी क्या भावना होती है जो हमारे अतिथि होते हैं उनके प्रति या हम जब किसी के अतिथि जाते हैं तो उनसे हमारी क्या अपेक्षा होती है हम उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं या वो हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं तो अतिथि बने हुए हम जब हैं या हमारा कोई अतिथि जब बना हुआ है उस काल में हमारी मनोदशा जो भी होती है जो भी हमारी स्थिति होती है वही की वही स्थिति यहाँ पर होगी लोक में हम किसी को भी बुलाते हैं अपने घर पर तो जब वो हमारे पास आता है तो सबसे पहले हमें प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वागत करना होता है आइए जी बैठिए जी जो भी होता है शब्दों से उसको कहना पड़ता है यदि हम शब्दों से उसको नहीं स्वीकार करते हैं कुछ नहीं बोलते हैं तो आने वाले को वहीं से खटका शुरू हो जाता है आप अपने घर में बैठे हुए दरवाजा खुला हुआ है कोई व्यक्ति आना वहां खड़ा हो गया और आप बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आओ जी नहीं आओ जी तो आना चाहेगा या नहीं आना चाहेगा उसको डर तो लगेगा ना यद्य दरवाजा खुला है आप दोनों बिल्कुल परिचित हैं। ऐसी स्थिति में भी वो प्रवेश करना नहीं चाहेगा जब तक आपकी ओर से संकेत नहीं होता है हमको भी ऐसे ही लगेगा हम दूसरे के यहाँ जाते हैं तो हमको भी लगता ही है कि क्यों नहीं पता पूछ रहा है क्यों नहीं संकेत कर रहा है तो यद्यपि आना जाना तब भी होता है नहीं किसी को कहते हैं आ जाओ तो भी वो आ जाता है लेकिन वहां पर स्थितिया बदल जाती हैं, जहा हम किसी सामने वाले को स्वागत पूर्वक पुकारते हैं अंदर आने के लिए कहते हैं वहां दोनों के बीच में जो स्थिति रहती है जहां पर ऐसा नहीं कहा जाता है वहां की अपेक्षा अंतर होता है हम केवल वही मना करेंगे जहां उसके साथ हमारा अपनापन जुड़ा हुआ नहीं है यदि अपनापन जुड़ा हुआ है तो मना नहीं करेंगे हम उससे दूसरी बात है कि अतिथि को देखकर के प्रसन्नता होनी चाहिए या होती है अगर प्रसन्नता नहीं है तो वो उसको हम अतिथि नहीं मानेंगे या तो घर का व्यक्ति है सामान्य हो गया या फिर कोई अपरिचित है ही अपरिचित के आने पर कभी प्रसन्नता नहीं हुआ करती है उसको केवल हम देखते हैं कौन है ये चित्त हमारा उस समय एक प्रकार से व्यग्र रहता है कुछ रहता है पता नहीं क्या है कौन है इस तरह से तो इन स्थितियों में प्रसन्नता की भावना नहीं उठती है किंतु अगर परिचित अतिथि हो और सम्माननीय होता है श्रेष्ठ व्यक्ति होता है तो उस समय चुपचाप नहीं बैठ सकते उनको देख करके होती ही होती प्रसन्नता जो परस्पर में जिन दोनों का व्यवहार बहुत अच्छा है वो व्यक्ति आप कहीं भी मिलेंगे तो बिना हंसे नहीं रहेंगे उससे मुस्कुराना तो होता ही है ना उसके साथ इसको आप नहीं बंद कर सकते हैं और यदि आप मुस्कुराते नहीं है दो व्यक्ति तो जरूर कुछ गड़बड़ होया हुआ है तो ऐसे ये क्या होता है हमारा दूसरे के प्रति एक स्वाभाविक सत्कार की भावना उठती है अतिथि सेवा के समय ऐसे ही उसको बुला लेने के पश्चात अब हम जब विशेष अतिथि को बुलाते हैं तो ऐसा नहीं होता है केवल उसको हम कहते हैं चलो बैठ जाओ बैठने से पहले पूछते हैं ना क्या लाऊं आजकल तो क्या क्या आता है कोका कोला आता है या फिर लिमका पूछते हैं कुछ न कुछ तो पूछते हैं ना कम से कम नींबू पानी ही सही इधर आ जाइए आप गर्मी का दिन हो तो सीधा कहते हैं ठंडा लाऊं क्या लाऊं बताइए वो मना करता रहता है तो भी हम कहते ही जाते हैं कहते ही जाते हैं कुछ ना कुछ तो आप लो और मान लो ऐसा नहीं पूछे एक तो व्यक्ति मना कर रहा है पूछने पर लेकिन अगर उसको नहीं पूछो तो अब क्या होगा वो दुखी हो जाएगा भले ही वो खाना नहीं है पीना नहीं है तो भी क्या होता है इतनी अपेक्षा रहती है कि पूछा क्यों नहीं इसने शिकायत यही होती है ना कि हम उसके घर पर गए और उसने देखो हमसे पूछा ही नहीं पानी के लिए भी नहीं पूछा यहां तक हुआ तो जहां पर यह स्थिति आती है कि पानी के लिए भी नहीं पूछा जाता है उसका सीधा सा मतलब होता है कि नहीं है वहां पर अपनापन प्रेम वहां पर नहीं है तो इसका अभिप्राय होता है कि जहां पर भी हमारा किसी के साथ प्रेम होता है उस प्रेम को प्रकट करने के लिए कुछ न कुछ अपनी ओर से हमें उसके सामने प्रदान करना होता है समर्पित करना होता है वो समर्पण वस्तुतः वास्तविक नहीं है जो दिया जा रहा है एक गिलास पानी से वो जीवित नहीं रहेगा ना उसके बिना मर जाएगा वो लेकिन पानी केवल वहां प्रतीक होता है केवल हमारी जो आंतरिक भावना है कि हम आपका सम्मान करते हैं सम्मान का मतलब हुआ आपका जो दुख है उस दुख को दूर करने में अपने को हम भागी बना रहे हैं। सम्मान का भी यही अर्थ होता है कि सामने वाले व्यक्ति का जो कष्ट है जो बाधा है उसको हम अपना कष्ट उठा करके दूर करें हमारे पास सुख सुविधा है वो चीज हम उसके लिए जब समर्पित करते हैं ये सम्मान की भावना होती है कोई बड़ा व्यक्ति आता है अब हम बैठे हुए हैं तो अब क्या करना होगा उठना पड़ेगा ना अगर हम नहीं उठते हैं तो इसका मतलब है कि उसका निरादर है और उठ जाते हैं तो उसका आदर हो जाता है वहां पर इतना ही होता है कि हम जिस सुख सुविधा का उपभोग कर रहे हैं आपकी दृष्टि में ये कुछ नहीं है हमारा हम इसको आपके सामने समर्पित कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो ये जो त्याग की भावना होती है बड़ों के सामने ये त्याग की भावना यही समर्पण होता है यही सम्मान होता है हम आपके लिए त्याग कर सकते हैं ये वहां पर व्यवहार प्रकट होता है अपने अंदर से प्रकट किया जाता है जब ये दिख जाता है तो सामने वाला फिर मान लेता है कि हाँ ये हमारा सम्मान करता है उसको हमारा स्थान लेना अपेक्षित नहीं होता है कोई जरूरी नहीं है वो हमारे स्थान में आकर के बैठ ही जाएगा लेकिन फिर भी प्रकट करना होता है वो उस काल के लिए नहीं होता है वो केवल दिखाना होता है हमारे आत्मा में आपके प्रति इस प्रकार की भावना रहती है और जब कभी अपेक्षा होगी तो इसका प्रयोग होगा हमारे पास जेब में पैसे होते हैं तो दिन भर तो खर्च नहीं करते रहते हैं ना उसको उसको तभी खर्च किया जाता है जब वस्तु लेनी होती है ऐसे तो नहीं करते रहते हैं ऐसे लेकिन अगर हो ही नहीं तो समय पड़ने पर खर्च कैसे करेंगे उसको तो वही चीज यहां पर देखी जाती है कि इसके मन में अंदर यह भावना है कि नहीं भावना होगी तो उस काल में उसका उपयोग कर पाएगा नहीं होगी तो नहीं करेगा ये उसी को दिखाना होता है कि ये भावना हमारे पास है अब इससे व्यक्ति फिर क्या होता है सामने वाला संतुष्ट हो जाता तो जैसे ही हम अपने घरों में या बाहर कहीं भी अतिथियों के साथ व्यवहार करते हैं यही का यही व्यवहार हमको ईश्वर के साथ उसकी पूजा में उपासना में करना होता है घरों में आप देखते हैं जैसे कोई अतिथि आ गया एक व्यक्ति वो साधारण अतिथि है अभी हमारे सामने तो पहले जब तक कोई नहीं आया हुआ है तो उसी अतिथि के साथ हम मिलते जुलते बात करते रहते हैं आप उसी समय में देखिए बात करते करते क्या होगा कोई एक दूसरा और आ गया और वो उससे भी ज्यादा बड़ा है तो अब क्या करेंगे उसे बात करते हैं या छोड़ देते हैं करना छोड़ देते हैं ना उससे अब बात नहीं करेंगे फिर उसके लिए चले जाएंगे उसको बुलाएंगे या उससे बात करने लग जाएंगे ऐसे मान लो और उससे भी बड़ा आ जाए तो अब क्या करना होगा उसको भी छोड़ देना होता है ऐसे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट यदि आते जाता है उसके निम्न स्तर का फिर हमको उससे हटना होता है अगर नहीं हटेंगे तो फिर क्या होगा उसका निरादर होगा और हमारा वो व्यवहार दुर्व्यवहार हो जाता है ऐसे ही यहां पर भी ध्यान रखना होगा अतिथियों के साथ जो हमारा सामान्य व्यवहार होता है वो सारा का सारा ईश्वर के साथ होगा लेकिन उसके साथ साथ बहुत ऊंचे स्तर का अतिथि लोक में हमारे लिए जो सबसे उत्तम या सबसे बड़ा अतिथि है उसके प्रति हमारी जैसी भावना होती है कम से कम उतनी तो चाहिए ईश्वर के लिए अगर उपासना के समय प्रार्थना के समय पूजा भक्ति के समय ईश्वर के प्रति ही इस प्रकार की भावना नहीं उत्पन्न हो रही है तो समझनी चाहिए अभी हम ईश्वर को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं उसको सम्मान हम नहीं दे पा रहे हैं उसकी पूजा हम नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हीं भावनाओं को फिर प्रकट करना है जैसे भी होगा लानी पड़ेगी ये भावना तभी उसकी पूजा हो पाएगी नहीं लाते हैं तो नहीं हो पाएगी तो जब जब भी उपासना के लिए बैठते हैं प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो फिर अब आकलन करें आत्मरीक्षण करें और आत्मरीक्षण से पता चलेगा कि ईश्वर के प्रति हमारी ऐसी भावनाएं उठती है या नहीं उठती है जैसे लौकिक व्यवहार में सामान्य अतिथियों के साथ या विशेष अतिथियों के साथ हमारा ये भाव प्रकट हो जाता है तो वही का भाव हो रहा है कि नहीं होना चाहिए प्रकट। अन्यथा परिणाम नहीं आएगा अतिथियों के साथ अगर हमारा इस प्रकार का उचित व्यवहार नहीं होता है तो उसका दुष्परिणाम उसी समय दिखता है या तो वो बिगड़ करके चला जाता है और बाद में फिर गालियां देगा फिर बाहर के लोगों से अब वह बात हमारे सामने आ ही जाएगी वो बहुत दुष्ट व्यक्ति है सामने वाले से बात भी नहीं करता है। तो जैसे यहां उस व्यवहार के ठीक प्रकार से न करने से हम निंदित होते हैं उसका परिणाम यहां दिखता है प्रत्यक्ष तो यहाँ भी अगर हम नहीं कर पा रहे हैं ईश्वर के प्रति तो उस निंदा का स्थान हम बने हुए हैं यानी वो निंदा निंदित व्यक्ति नीच व्यक्ति जितना नीच है अभी वो ही कि वही अभी हम बने हुए हैं ईश्वर तो बोलेगा नहीं वो तो निंदा नहीं करेगा ना किसी के पास जा करके क्योंकि तो उसके पास और कोई है नहीं सुनने वाला किसको सुनाएगा उसका मित्र तो है नहीं उसके जैसा तो किसी से शिकायत तो करता नहीं है वो जाकर के लेकिन हमें उस दुर्व्यवहार का दंड देता है दुर्व्यवहार का दंड क्यों उसको देना होता है क्योंकि ले रखे हैं ना सारी चीजें उसकी जिस शक्ति के बल पर साधन के बल पर हम अपने आप को मान रहे हैं कि मैं इतना अच्छा हूं मैं ये कर सकता हूं वो सारी की सारी शक्तियां साधन सामर्थ किसके हैं? ईश्वर के ही हैं, तो चूंकि आप जो बुरा भी कर रहे हैं वो बुराई भी आप अपनी शक्ति से नहीं कर पा रहे हैं अपने दूसरे के साधन लेकर के वो कर पा रहे हैं कोई भी व्यक्ति गाली देता है अच्छा बोलता है लेकिन इसके लिए जरूरी है उसको बोलना आता हो जिसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती है वो गाली कैसे देगा उसके बिना गाली नहीं दे सकता है ना ऐसी कोई व्यक्ति बुरा देखता है तो बुरा कब देख पाएगा जब आंख है तभी तो देखेगा ना आंख ही नहीं तो कैसे देखेगा कोई चोर है डाकू है वो चोरी करता है या डाकू पर कर, डकैती करता है तो उसके हाथ पैर ठीक ठाक होते हैं तभी तो करता है ना ठीक ही नहीं होगा तो करेगा कैसे तो जैसे अच्छाइयां हम ईश्वर के साधनों से करते हैं ऐसे ही बुराईया भी साधन जब होते हमारे पास तभी कर पाते हैं अन्यथा बुराई भी हम नहीं कर सकते तो साधन चूंकि हम पहले से ईश्वर से ले चुके हैं अब उसका जो उपयोग करना चाहिए था वो उपयोग हम नहीं कर रहे इस कारण से वो हमको दंड देने का अधिकारी होता है इतनी हमारे पास बुद्धि है इतना जानकारी है कि कैसे किसी बड़े के साथ आचरण करना चाहिए क्योंकि हम यहां कर रहे हैं लोगों के साथ तो करते ही करते हैं ना जिसको हम अपना कहते हैं मित्र साथी या अपने से बड़ा व्यक्ति है उसके साथ तो हम व्यवहार कर रहे हैं इसका मतलब हमको पता है कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा करने के साधन हमारे पास है यानी ऐसा करने में हम समर्थ हैं तो समर्थ होते हुए यदि नहीं कर रहे हैं ईश्वर के लिए नहीं कर रहे हैं तो इस कारण से फिर हम दंड के भागी बन जाते हैं अगर सामर्थ्य नहीं होती तो दंड हमको नहीं मिलता ईश्वर नहीं दंड देता एक छोटा सा जो बच्चा होता है वो बहुत छोटा होने पर बिस्तर ही लघु शौच करता है जो भी करता है लेकिन उसके लिए दंड तो नहीं दिया जाता है ना काम तो अच्छा नहीं है वो कोई भी माता पिता भी तो नहीं चाहेंगे ना कि ये ऐसा करे यद्यपि वो काम ठीक नहीं है गलत है अनुचित लेकिन अभी <coughs> उसके पास समर्थ नहीं है तो समर्थ होने के कारण उसको दंड नहीं दिया जाएगा काम भले ही गलत है वो लेकिन समर्थ व्यक्ति बड़ा यदि व्यक्ति करेगा वही बच्चा जब आठ साल का हो जाता है तब दंड देते हैं ना माता पिता को तब वो बिस्तर पर शौज नहीं कर सकता है तब वहां लघुशंका नहीं करेगा उसकी पिटाई होगी फिर वहां क्योंकि अब वो समर्थ हो गया समर्थ होने के बाद अगर काम नहीं करता है कोई व्यक्ति तो वो दोषी है तो ये नियम यहां पर भी लागू होगा हम यदि इस व्यवहार को जानते हैं करने में समर्थ हैं, इतनी बुद्धि है शक्ति है साधन है हमारे पास तो इस स्थिति में अगर ईश्वर के प्रति हम ये नहीं कर रहे हैं व्यवहार तो अब हम दोषी हो जाते हैं तो इस स्थिति में अब हमको ईश्वर दंड देगा तो उस दंड से एक तो बचने के लिए भी हमको करना पड़ेगा प्रयास नहीं तो ये दोष बनता जाएगा और बनते बनते फिर क्या होगी हमारी वही चित्त की स्थिति को बिगाड़ता है दोष कालांतर में यही चित्त हमारा जब बिगड़ता जाएगा तो उससे बुरे बुरे व्यवहार बनते जाएंगे और उसका परिणाम हुआ कि फिर ईश्वर को उस स्थान से हटा करके वहीं डालना पड़ेगा जिसके योग्य हम हो गए आपका कमरा यदि साफ सुथरा बिल्कुल होता है तो वहां मच्छर नहीं आते हैं जाले नहीं होते हैं ना लेकिन आप सफाई करना छोड़ दो कमरे में उसके बाद क्या होगा मच्छर होंगे ही होंगे वहां जाले लगेंगे ही कीड़े मकोड़े वहां आ जाएंगे यानी जैसी परिस्थितियां होती है वहां पर उस प्रकार के जीव को ईश्वर भेज ही देता है ऐसा नहीं होगा कि नहीं वो भेजेगा तो अपना भी अंताकरण अगर अपवित्र हो जाता है मलिन हो जाता है तो मलिन चित्त के लिए जैसा शरीर अनुकूल होगा वहां वो भेज देगा फिर छोड़ेगा नहीं वो तो उधर ना जाए उससे बचने के लिए भी अब हमें ऊपर ही ऊपर चलते रहना चाहिए तो ऊपर चलने के लिए फिर ये वहां पर करना पड़ेगा व्यवहार इस प्रकार का ईश्वर के सामने भी हमें इस ये स्थितियां बनानी पड़ेगी तो सामान्य रूप से जब भी हम उपासना करते हैं प्रार्थना करते हैं उस काल में हमको बाहर के जो ये उदाहरण है हमारे व्यवहार में उसको याद करके अपनी स्थिति बनाने का प्रयास करना चाहिए हम जब भी उपासना में बैठते हैं तो हमारे अंदर एक आंतरिक प्रसन्नता होनी चाहिए बना करके हम बैठे उचित हमारा खिन्न हो रहा है और किसी प्रकार से क्षुब्ध हो रहा है तो उन स्थितियों को हटाने का प्रयास करना चाहिए जब तक चित्त के अंदर प्रसन्नता नहीं आती है उपासना ठीक नहीं हो पाएगी उपासना तभी होती है पूजा तभी होता है बड़ों का सम्मान तभी होता है जब हम प्रसन्न होते हैं। किसी को व्यक्ति को आप एक गिलास पानी देने जाओ और आपके आंख से आंसू भी निकल रहे हैं तो पानी पीना चाहेगा क्या वो नहीं पिएगा उसको अच्छा नहीं लगता आप किसी को भोजन करा करा रहे हैं लेकिन बोलते नहीं है कुछ चुपचाप बैठे हुए रो रहे हैं तो वो व्यक्ति आपका भोजन नहीं खाना चाहेगा सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है कोई भी दुखी मन से अगर किसी के साथ व्यवहार कर रहा होता है तो सामने वाला उसको स्वीकार नहीं करता है व्यवस्था में करना होता है ये अलग बात है स्वाभाविक जो स्थिति होती है ये हम नहीं चाहते कोई दीनहीन व्यक्ति हमारी सेवा में हो आप किसी के यहाँ जैसे ही अतिथि बन के जाते हैं तो वो अतिथि या आप जाते हैं तो आप अपेक्षा रखते हैं ना कि घर का जो भी मालिक है बड़ा व्यक्ति है वो आपको वहां पर बैठकर के खाना खिलाए आप किसी के यहाँ घर में चले गए और घर का जो बड़ा व्यक्ति है वो तो आपसे बात नहीं करता है और नौकर को भेज देता है जाओ उसको खिला दो भोजन करा दो तो आप उसमें भोजन तो कर लेंगे लेकिन आपकी मानसिक स्थिति क्या रहेगी आप उस समय अपेक्षा रखेंगे कि नहीं जो घर का मालिक है वो मेरे सामने बैठ करके बात करे वो मुझे भोजन कराए ना कि ये चाहेंगे कि वो तो कराए ना कराए मालिक हमको नौकर हमको भोजन करा दे ऐसा आप नहीं रखेंगे अपेक्षा तो दिनहीन ही नहीं, नहीं हम केवल जो निम्न स्तर का होता है ऐसा भी नहीं चाहते वो हमारी सेवा करे उससे हम सहायता ले हमारी रहती है उत्तम से उत्तम लोगों की ही सहायता मुझे मिले छोटे की नहीं बड़े की सहायता मुझे मिले ऐसी हमारी भावना होती है तो यही स्थिति ईश्वर के सामने भी होगी दीन हीन हो करके यदि ईश्वर को कर रहे हैं आप तो वो प्रार्थना स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि वस्तुता आप कर ही नहीं पाएंगे उसको क्योंकि दीन व्यक्ति अपनी ही चिंता में लगा रहता है दूसरे के सामने इसीलिए तो वो प्रसन्न नहीं हो रहा है कि उसको अपनी चिंता सता रही है तो अपनी सता रही है तो दूसरे का क्या करेगा वो वो बाधित होता है सेवा शुश्रूषा सब हो जाती है लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं हो पाती है ये बाधा हमको खटकती है इसलिए हम उसको स्वीकार नहीं करते तो ईश्वर के सामने भी अगर हमारी प्रसन्नता नहीं प्रकट हो रही है इसका मतलब है कि हम बाधित हैं खिन्न है हमको दुख कोई हो रहा है तो दुख की स्थिति में ईश्वर की उपासना नहीं हो पाएगी तो वो एक लक्षण है कि हम जब भी उपासना करें तो प्रसन्न होकर करें तो इस लक्षण को प्रकट करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा कि व्यवहार इस तरह से ही करने पड़ेंगे जिससे कि हमारी उपासना में प्रसन्नता की स्थिति बनी रहे अगर छल कपट झूठ व्यवहार का झूठ पूर्वक व्यवहार करते हैं तो आप प्रसन्न हो नहीं सकते अकेले में दुखी से दुखी व्यक्ति दूसरों के सामने क्या होता है दिखा देता है कि मैं तो बहुत ठीक ठाक हूँ दूसरों को बता देता है हंस के भी बोल लेता है लेकिन वही व्यक्ति जब अकेले हो जाता है ना कमरे में अब वो प्रसन्न नहीं हो सकता है तो एकांत में जाकर के हमारी जो भी वास्तविक होती है हमारे सामने आ जाती है उसको हम नहीं छिपा सकते उसके सामने दूसरे के सामने भले ही छिपा ले तो ऐसे ही होता है उपासना के समय भी हम बिल्कुल एकांत होते हैं उस समय हमारी जो भी वास्तविक स्थिति है वही सामने आती है तो अगर उपासना करते समय आपको लगता है कि बाहि की वृत्तियां बन रही है या मन नहीं लग रहा है उसका मतलब है कि आपकी जो भी बाहि स्थिति है वास्तविक चित्त की स्थिति वो अब यही है तो इससे भी अपने को पता चल जाता है कि हमारी आंतरिक स्थिति क्या है अगर ईश्वर के प्रति मन नहीं लग रहा है प्रसन्नता नहीं हो रही है तो अभी हमारे अंदर कोई ना कोई दोष विद्यमान है तो अब उनको उन दोषों को फिर हटाने का प्रयास करना चाहिए ईश्वर की उपासना हमारे लिए एक प्रकार की ये भी अवस्था है बता देती है कि हमारे अंदर कितने दोष हैं, हमारा वो चित्त जो होना चाहिए जिस स्तर का वो नहीं है इसका मतलब कमी है तो अब हम उसको दूर करें इस कारण से ईश्वर की उपासना करने के लिए प्रसन्नता हमारे पास होनी अनिवार्य होती है दूसरी बात इसमें कही गई है ईश्वर को कहा गया है कि आप आइए तो आने का मतलब क्या होगा ईश्वर कहीं बैठा हुआ थोड़े है आना जाना केवल एकदेशी पदार्थ में होता है सर्व्यापक पदार्थ में आना जाना नहीं होता है लेकिन यहां प्रयोग किया गया है आया ही आइये तो आईए का मतलब होता है आप कहते हैं ना कि बात समझ में आ गई सामने वाला कोई बोल रहा है वो पूछता है अध्यापक विद्यार्थी से समझ में आ गई तो आप बात क्या चल के आती है कहीं वहां आने का मतलब है कि पकड़ में आ गई बात वो मतलब जो भी वो कहा जा रहा है आपको लग गया कि नहीं ऐसा है तो ऐसा लगना ही यानी पदार्थ का बुद्धि में प्रकट होना ही आना है तो यहाँ भी ईश्वर के लिए जो आयाही शब्द प्रयोग हुआ है वो गति के लिए नहीं है बल्कि हमारी बुद्धि में ऐसा लग जाए ऐसा दिख जाए अंत में हमको ऐसा लगने लगे हाँ के साथ मेरी हो गई है। जैसे हम दोनों के बीच में व्यापक व्यापक भाव है ईश्वर हमारे अंदर है हम ईश्वर के अंदर है ये अंतिम स्थिति है तो स्थिति वहां पर लगने लग जाएगी हाँ ऐसा ही है यही वहाँ आया ही का अर्थ कि हमको आप समझ में आ जाइए हमको दिखने लगने लग जाए हाँ आप मेरे सामने हैं और आना हम केवल उसी का स्वीकार करते हैं दीन ही निर्वल को नहीं आना स्वीकार करते हैं। इसलिए क्या गया कि दर्शता वायु वायु वाय। यहाँ बलवान का विशेषण है ईश्वर बलवान रूप में आए यानी उस समय हम ईश्वर को इस रूप में समझे कि सबसे अधिक बलवान है ये सबसे अधिक आप सामर्थ्यवान है हमारी उस समय भावना रहनी चाहिए कि ईश्वर से बढ़कर और कुछ भी नहीं है तो ये बात वहां पर प्रकट होनी चाहिए इसलिए कहा कि वायु आया ही ये सबसे बलवान आप हमारे हृदय में प्रकट होइए और दूसरी बात फिर हम कही गई है इमे सोमा अलंग आप इसलिए आइए क्योंकि मैंने बहुत पुरुषार्थ से आपके लिए ये सोम यहाँ पर सजा रखे तो ये सोम सजाना क्या है ईश्वर के लिए जैसी देवता वैसी पूजा होती है ना कहते हैं ना ये चला हुआ है जिस प्रकार का देवता है उसी अनुसार पूजा दी जाती है तो ईश्वर खाने पीने वाला तो है नहीं वो उसको किसी चीज की लेने देने की जरूरत है नहीं इतना दरिद्र वो है ही नहीं यह हमसे कुछ मांगेगा ये कोई अपेक्षा होती है उसको जो चीजें हमारी है पहले से उसी की है सारी चीजें ऐसी कुछ से है ही नहीं है कि जो मेरी हो और उनकी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है तो देने की तो स्थिति बनेगी नहीं जब है ही नहीं अप, अपनी चीज ही नहीं है तो देंगे कहां से और उसको कोई कमी नहीं है तो वो लेगा ही क्यों फिर भी यहाँ पर कहा गया है कि ये सोम आदि इसको आप स्वीकार कीजिए पीजिए तो इसका अभिप्राय यह है कि हम यद्यपि सारी चीजें हमारे पास ईश्वर की है शरीर है बुद्धि है सारे साधन ईश्वर के ही है लेकिन हम मानते नहीं हैं ऐसा कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि ये शरीर ईश्वर का है ये संसार ईश्वर का है ऐसा कोई नहीं मानता है तो हमारे अंदर उस समय ये भावना ही आनी है कि ये सब कुछ आपके हैं और सुसज्जित अलंकृत का मतलब है कि मैं इनका ठीक उपयोग करता हूं सुसज्जित करने का मतलब यही होता है कि जो जिस वस्तु के जो गुण हैं उस गुण को उस रूप में प्रकट कर देना ये सामान जैसे रखा हुआ है इधर उधर इसको उलट पुलट रख दीजिए तो अच्छा नहीं लगेगा यहाँ लेकिन अच्छा कब लगता है जब एक क्रम विशेष में रख देते हैं उसको तो ऐसे ही जितने भी हमारे व्यवहार हैं जितनी भी वस्तुएं हैं तो उनका जिस रूप में उपयोग करना चाहिए उस रूप में यदि करते हैं तो वही अलंकार है उसका तो ईश्वर की जितनी चीजें हैं उसको हम यू कहते वहां स्वीकार कर लें कि ये आपकी है और अलंकृत में इनका उत्तम उपयोग कर रहा करूंगा ये भाव वहां पर है। तो आप आइए यानी कि हमको ऐसे समझ में आ जाइए और ये चीजें मैं आपको दे रहा हूं दूसरी बात है यहां सोम कहा गया है सोम का मतलब होता है निचोड़ी हुई वस्तु सोम एक औषधि होती है जैसे ये गिलोय होती है ना गिलोय की तरह तो उसको निचोड़ करके उसका रस निकालते हैं तो यहां पर भी कहा गया है कि सोम हमने किया है अलंकृत यानी कोई निचोड़ है यहाँ तो निचोड़ का क्या चीज है यहां पर अंतिम निचोड़ जो होता है वो हमारी आत्मा और आत्मा को कैसे निचोड़ेंगे जैसे पत्थर के बीच कूट करके निकालते हैं ना रस तो ठीक हमारे अंतकरण को ऐसे ही पत्थर के बीच कूटना होता है उठने का मतलब हमारे अंदर जो दोष हैं चित्त में अंतःकरण में जो काम क्रोध के क्लेश आदि है इन सारे चीजों को जब आत्मा से, से अंतकरण से निकाल देंगे तो निकालने के बाद आप वो उसका जो सार भाग है शुद्ध विशुद्ध अंतःकरण जो है वो बचेगा उस विदुष विशुद्ध अंतःकरण की स्थिति में हमारी आत्मा शुद्ध रहती है तो वो शुद्ध आत्मा ही सोम है यानी हमने अपने आत्मा को आपके लिए परिशोधन कर लिया है हम पूरी तरह से शुद्ध होकर के आपके सामने अब समर्पित हो गए हैं और फिर कहा कि इसका पान कीजिए तो अब हम जब पूरी तरह से शुद्ध होकर के ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो अब हम उनकी आज्ञा का पालन करने में समर्थ हो जाते हैं तो कहने का मतलब यहाँ पर मुख्य अर्थ है कि आप हमारे ऊपर विश्वास कर लीजिए पान कर लीजिए वस्तु को स्वीकार कर लीजिए यानी हमें स्वीकार कर लीजिए स्वीकार करने का मतलब हमारे ईश्वर को विश्वास, तो विश्वास कहाता है? है, है और जहां सत्य नहीं रहता है वहां पर विश्वास नहीं होता है तो सत्य के अनुकूल यदि हम आचरण करने लग जाएंगे तो ईश्वर का हमारे ऊपर विश्वास हो जाएगा नहीं कर पाते हैं तो विश्वास नहीं होगा तो उस काल में हमें ये संकल्प भावना बना लेनी है कि अब मैं सत्य का ही आचरण करूंगा ऐसा यदि करते हैं तो ईश्वर का हमारे ऊपर निश्चय से विश्वास हो जाएगा और ये विश्वास होना ही ईश्वर का हमारा सोम स्वीकार करना है पी लेना है आगे कहा कि हम दिन लोग आपको ये सामग्री समर्पित कर रहे हैं इससे आप प्रसन्न होइए और कैसे प्रसन्न हो ये? उसमें कहा गया है कि एक छोटा बच्चा होता है आपने कभी देखा होगा कई तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे के पास में कोई चीज है हाथ में उससे मांगिए तो कोई ऐसा बच्चा होगा वो बिल्कुल नहीं देगा खिलौना हो कुछ भी होता है कोई बच्चा आपको ऐसा मिलेगा नहीं देगा मना करेगा वो लेकिन कोई कोई बच्चा ऐसा होगा जो मांगेंगे तो दे देगा आपके हाथ में आरंभ से ही व्यक्ति की ऐसी स्थितियां होती है जो बच्चा नहीं दे रहा है समझिए उसका जो संस्कार है अभी अच्छा नहीं है उसके किसी भी कारण से है वो देना नहीं चाहता है पहले वो जीवात्मा बहुत अधिक या तो कंजूस रही है या किसी विपत्ति में पड़ी हुई है वो व्यक्ति है ये लेकिन जो देने को तैयार है दे देता है निश्चय से वो उदारात्मा है बचपन का एक लक्षण होता है आप किसी भी बच्चों में प्रयोग करके देखिए कोई कोई बच्चा निकलेगा ऐसा जिसको मांगते ही हर चीज वो दे देगा आपको कुछ भी रखने को तैयार नहीं होता है लेकिन प्राय नहीं देंगे बहुत सारे तो छीन के ले लेंगे उल्टा वो देंगे क्या ले, ले लेते हैं छीन करके तो जो देने वाली है वो समझिए उदारात्मा है। तो ऐसे ही आप लेकिन वहां पर हमको लेना क्या था कि अगर हम मांगते हैं उससे और वो हमको दे देता है तो प्रसन्नता होती है ना हमको ये दे हम लेते नहीं है लेना हमारा उद्देश्य नहीं होता है कि वो हमको दे ही दे लेकिन केवल हम उसकी भावना ही देखना चाहते हैं कैसा है ये, तो दे देता है तो हमको प्रसन्नता हो जाती है और नहीं देता है तो प्रसन्नता नहीं होती अंदर भले ही कुछ कहते नहीं जैसे आजकल होता है ना बच्चे को घर में कोई व्यक्ति आता है तो कहते नमस्ते करो जी अब वो व्यक्ति कितना होता है वो नमस्ते करता ही नहीं कितना हठी होता है तो अब माँ बाप को दुख होता है ना दूसरे को अगर उसने कह दिया नमस्ते करो इनको और वो नहीं करता है तो उसको अपमान होता है लेकिन कर लेता है तो प्रसन्नता होती है तो ऐसे ही यहां पर भी कहा गया है कि जैसे छोटा बच्चा अपने माता पिता को छोटी सी चीज समर्पित कर दे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे ही मैं आपको ये चीजें दे रहा हूं इसलिए आप भी प्रसन्न हो जाइए यानी छोटा बच्चा जैसे दे करके ये अपेक्षा रखता है कि ये प्रसन्न हो जाए या हम किसी को कुछ दे करके चाहते हैं कि प्रसन्न हो जाए ये तो ऐसे ही अगर हम ईश्वर के प्रति समर्पण कर रहे हैं तो हमारी भी अपेक्षा होती है कि ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे तो अगर हम ऐसा कर देते हैं तो निश्चय से ईश्वर प्रसन्न होंगे वहां पर तो मूल बात यहाँ पर यही है कि अपनी जो कुछ भी चीजें हम मान रहे हैं लेकिन वो है ईश्वर का तो हमें ईश्वर को उसी रूप में समर्पित कर देना चाहिए ये भावना जब आ जाएगी तो अपनी उपासना सफल हो जाएगी ये इस मंत्र का संकेत है बस